महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षष्टीतमोध्याय जन्मेजय के यज्ञ व्यास जी का आगमन सत्कार तथा तो राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैसम जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना सौ तिर्वाच सुप सत्रज दीक्षित जन्मेजय अभ्य गृशी विद्वान्ष्णद पा न उग्र शर्वाजी कहते हैं सोनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण ले चुके हैं तब वे वहां आए, पुत्रात्सरा कन्यामुना द्वीप पांडवा नाम पिता महम वेद्यास जी को सत्यवती ने कन्या कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से जमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था वे पांडवों के पितामहें जातमात्र सदेमवी वृथम वेदांशाधि जगे सांगा से महायसा जन्नति तपसा कचिन्न वेदाध्ययन च न व्रतेर नोपवासैश्च न प्रशात जन्म लेते ही उन्होंने अपने इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्म तत्व तपस्या वेदाध्ययन व्रत उपवास सम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता विव्याम चतुर्धा जो वेदं वेद वेद वेदर बराबर जो ब्रह्मी कवि सत्यव्रत वेताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को चार भागों में विभक्त किया था ब्रह्मषि व्यास जी परब्रह्म और और अब ब्रह्म के ज्ञाता कवि त्रिकालदर्शी सत्यव्रत परायण तथा परम पवित्र हैं यह पाण्डु धृतराष्ट्रम च विज चाप्य जनत शांतनो संततिम तन्वन पुण्यकर्ति महायशाह उनकी कृति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं उन्होंने ही सांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था जन्मे जयसे राजे समहात्मा महात्मा सदसदाम विभिष सहित वेद वेदांग पार गयी उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के परंगत पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तत्र तमासनम दन्मेजय मृतम सदस्य बहुविर्देवरि वह पुरंदरम वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा जो बहुत से सभा सदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे मानव देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों तथा मुर्धाभिषिक नाना जनपदेश्वर ऋतभ ब्रह्म कल्पैच कुशल यज्ञ संस्तरे जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋतुज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे जन्मे जय अस्तु राज्य दृष्टवा तमृथिमागतम सगण अभ्योद्यूर्णम प्रत्याभर तम भरत श्रेष्ठ राजर से जन्मे महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए कांचनम बिस्टरम तस्में सदस्यानुमतः अनुमत प्रभु आसनम कल्पयामा सक्रो बृहस्पति जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए सुवर्ण का बिस्टर दे आसन की व्यवस्था की तत्रोपविष्टम वरदम देवर से गणपूजित पूजया मास राजेन्द्र शास्त्र ध्येन्द्र कर्मणाम देवर्षियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहाँ बैठ गए तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया पाद्यमाचम च अर्घाम च विधानत पिता महाज कृष्णा जदर्हा जेदयत उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वेपायन को विधि के साथ पाद्य आत्मनीय अर्घ और गौ भेंट की जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे गांच समाप्य व्यास प्रियो भगव पांडव वंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्याजी उस समय बड़े प्रसन्न हुए तथा च पूज हिवा प्रणया प्रपितामहम उपोपवेश प्रीतात्मा परन्द अनामय पितामह व्याजी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजे का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे भगवान पिता दृष्टि कुशल सदस्य ही पूजित सर्वि सदस्य प्रत्यपूजयत भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभा सदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया ततस्तु सहित सर्व सदस्य जन्मेजय है इदं पश्चाज्रेष्ठ पर्यपृक्षताजलि तदनंतर सब सदस्यों सहित राजा जनमेजय ने हाथ जोड़कर दिव्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया जनमेजय जन्मेजय उच गुरूण पांडवा भाव प्रत्यक्षदर्शिनवान् तम चरतक्षा कथ्यम तवयाज तो जनमेजय ने कहा ब्रह्म आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ तेम क्लेष्ट कर्मणाम तथ्य युद्धम कथम वृत्तम भूतांत करणत वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ पिता सर्वेश दयानिष्ट चेतसा का यथावृत्तम दिजोत्तम विश्रेष्ठ जान पड़ता है प्रारब्ध नहीं प्रेरणा करके मेरे सब प्रतामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था उनके इस संपूर्ण वृत्तांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें कृष्णद्वीपायदा स सा स शिष्य मसी वै सम्पायन मंत्र के उग्र शवाजी कहते हैं जन्म विजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैसम को उस समय इस प्रकार आदेश दिया कुरुनाम भेदो तदस्मे दियातवानसी बोले वैसम पायन पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी जैसे तुम मुझसे सुन चुके हो वह सब इस समय इन राजा जन्मे जय कुशन हो गुरुवचनम आज्ञा स तो विप्रय सभस्तदा आचचक्षे तर्वेतिहास पुरातनम तस्म सदस्येभ्य पार्थिवभ्यश भेदिनाशवोस्तदा उसमें गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा पाकर वे वैश्व पायण ने राजा जन्मे सभा सदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया इसे श्री महाभारती आदि परमड़ि अंशावतरण परमड़ि कथानुबंधे ष्टीतमोध्या